जीवन में लाभ लेना ये व्यक्ति को को मिलता मिलता मिलता है है है उस उस उस दृष्टि से हमारे जीवन को क्या मिलता है, क्या लाभ फायदा मिलता है? ये महत्वपूर्ण और यही विधान हम जीवन में देखते हैं तो जितना हम जीते हैं सोचते हैं देखते हैं उससे यदि हमें शांति नहीं मिलती संतुष्टि नहीं मिलती आत्मलाभ नहीं मिलता तो हम उसी को चाहते हैं कि हमें आत्मलाभ कहाँ से मिले किस मार्ग से मिले किस विधान से मिले उसी आत्मलाभ को करना चाहते आत्मलाभ की प्राप्ति किस चिंतन से हो किस दृष्टि से हो और किस सोच विचार से हो क्योंकि आत्मलाभ के लिए भी मनुष्य की वो मनोदशा चाहिए मनोदशा नहीं है तो उसको आत्मलाभ नहीं मिलेगा आपकी मनोदशा चाहिए उस मनोदशा में ही आपको आत्मलाभ मिलता है तो जिस जीवन जीवन को हम जीते हैं, वो जीवन में ऐसी पृष्ठभूमि जब आती है तब आत्मलाभ मिलता है जैसे ये ये पूरा मकान है ये जमीन जमीन को क्या कहते हैं यहाँ की पानी आप गिराओं यहाँ से पानी छोड़ो तो पानी गिरने के बाद वो देखेगा कि मेरे को किधर जाना है समझे वो जिधर डाउन होगा उधर वो ही पानी जाएगा पानी जिधर थोड़ा सा भी डाउन होगा पानी उधर ही जाएगा है डाउन नहीं होगा तो नहीं जाएगा नहीं जाएगा अब जीवन को आप देखो कि आपको आपका भी जीवन इस संसार में चल रहा है हमारा जीवन भी इस संसार में चल रहा है ना अब हम भी उधर ही जाएंगे जिधर हमारे लिए दिशा होगी और दिशा नहीं होगी तो हम घूमते रहेंगे हम घूम तो रहे हैं है हम घूम रहे हैं जिधर दिशा मिलती है फिर हम उधर उधर जाते हैं ऐसा ही इस संसार को जब कोई व्यक्ति अनुभव करता है देखता है तो अपनी दिशा के लिए वो प्रयत्न से होता है कि मुझे दिशा चाहिए मुझे मार्ग चाहिए नहीं तो मैं ये संसार में घूमता ही रहू mm. गुरुजन महापुरुष जो है इस वो भी तो इसी संसार में आए ना चाहे कितने ही बड़े ज्ञानी विज्ञानी जो भी पुरुष थे वो इस संसार में आए लेकिन संसार में घूमते घूमते उन्होंने उन्होंने दिशा प्राप्त कर ली और बाकी संसारी संसार में घूमते ही रह गए घूमते घूमते शरीर छूट गया दिशा नहीं मिली, है दिशा नहीं मिली मार्ग नहीं मिला, और वो पुण्यशाली आत्मा जब इस संसार में आए तो संसार से उन, उन्होंने मार्ग ढूंढा कि क्या ये संसार में घूमना ही अवस्था है कि इससे आगे भी कोई अवस्था है तो संसार में घूमना ही अवस्था नहीं था इसको उन लोगों ने बताया जिन लोगों ने मार्ग ढूंढा उसने हमें बताया कि संसार में घूमना ही मार्ग नहीं है इस संसार से बाहर जाने का मार्ग उस उस मार्ग के लिए ही जब हम इसी संसार के बारे में विचारते हैं सोचते हैं अनुभव करते हैं तब कहीं हमारी विवृत्ति होती है कि चलो हमें भी कोई मार्ग है और जिसने कभी इसको सोचा ही नहीं उसका मार्ग कहीं मिलता नहीं वो संसार में घूमते घूमते खत्म हो उसको कोई मुकाम नहीं मिलता और पूरे पूरे व्यवस्था में आप देखिए चाहे इस देश में हो किसी किसी भी देश में भारत हो इंग्लैंड हो अमेरिका हो कनाडा हो किसी भी देश में हम देखें तो मैंने एक चीज को अनुभव किया है कि हर आदमी अपनी अपने जीवन शैली के एक व्यवस्था निर्मित कर चुका है और उस, उस जीवन शैली की व्यवस्था के लिए उसकी दौड़ है उसकी आगे की कोई उसको न है ना तो, ना तो है खोज है न न न न तो तो ज्ञान खोज चिंतन है न मनन है बस इतनी व्यवस्था है जैसे आप काम करते हैं तो आपने एक वीक की पूरी व्यवस्था को बना कर रखी कि मैं सोमवार को काम में जाऊंगा और शनिवार रविवार छुट्टी होगी है न पूरा आपका जीवन उस सर्किल में बन चुका है तो दुनिया की हर कोने की आदमी ने अपने जीवन की सर्किल बना ली है समझे और उस सर्किल को ही वो जीवन की क्या मानता है जीवन की सफलता मानता है और हम जब अपने देश से यहाँ आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सर्किल की जीवन व्यवस्था थोड़ी अच्छी है तो मैं सोचता हूँ मैं इसे स्वीकार कर लू आप यहाँ से कहीं और जाते हैं आप वहाँ देखते हैं कि नहीं मेरे से अच्छा तो इनका इनकी सर्किल अच्छी है तो वो सोचता है कि मैं मैं इसको पालू मतलब आदमी का जो आदमी की जो दृष्टि है वो केवल व्यवस्था में ही उलझी है उससे आगे कहीं उलझी नहीं क्योंकि उससे आगे का कहीं संदेश नहीं है पूरी दुनिया में आप देखना चाहे आप अपने देश से यहाँ आए होंगे अपने देश से यहाँ आए हैं तो विशेषता क्या है केवल व्यवस्था की अवस्था नहीं अवस्था तो आपके पास है ही नहीं केवल व्यवस्था ही है मैं तो घूम रहा हूँ ना सब जगह घूमता हूँ तो मुझे सब अनुभव केवल व्यवस्था ही है अवस्था नहीं है अवस्था आवस्... का मीनिंग क्या हो यही मैं तो बताने यही जा रहा हूँ की अवस्था का मीनिंग क्या है क्योंकि हमारी हमारी जो दृष्टि है वो केवल व्यवस्था को जानती है वही, वही उसका चिंतन है वही उसका वर्णन है वही उसका विधान है अवस्था का विधान नहीं क्योंकि अवस्था का कभी ज्ञान हमको मिला ही नहीं ये ये जो ये जो व्यवस्था है यह व्यवस्था देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार है देश काल समय परिस्थिति के अनुसार ये व्यवस्थाएं हम, हमारे पास निर्मित हुई या हमने किया है हमारे पूर्वजों ने किया है किसी ने किया ये व्यवस्था ही इसके आगे का कोई मुकाम का किसी को पता नहीं ये गुरु के ज्ञान के बिना नहीं मिलता किसी भेद को तो गुरु से प्राप्त किया जाता है यह क्या इस व्यवस्था से आगे भी कोई मुकाम है आगे भी कोई मार्ग है एक व्यवस्था ही मार्ग है तब, तब वो बताते हैं कि इस व्यवस्था से आगे भी आगे भी मार्ग है क्योंकि व्यवस्था शरीर जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है इस शरीर की यात्रा के लिए ये व्यवस्था है आत्मा की यात्रा के लिए इतनी ये व्यवस्था ही नहीं है आत्मा की यात्रा के लिए अनंत अनंत मार्ग अभी बाकी आत्मा की यात्रा के लिए अभी अनंत मार्ग बाकी और उस, उस मार्ग का भेद जो है ये इस जीव को पता चलता नहीं जिसको नहीं पता चलता उसको पता चलता है तब इस व्यवस्था में बैठ करके तब वो चिंतन करता है कि मेरा शरीर है जिसको मैंने देख लिया है शरीर जहां निवास करता है उस व्यवस्था को भी मैंने जान लिया है और थोड़ी बहुत इससे अच्छा इससे न्यून इससे थोड़ा अंतर मैं व्यवस्था पूरे जगत में पूरे संसार में। इससे ज्यादा ज्यादा कोई फर्क नहीं उसके बाद भी हमारा मन है विचार है चिंतन है मन है ये सब चीजें इसी व्यवस्था में उथल पुथल होता है कभी अंदर जाता है कभी बाहर निकलता है कभी अंदर जाता है कभी बाहर निकलता है यही चिंतन चलता रहता है इस चिंतन से ज्यादा इसका चिंतन नहीं होता है इसलिए तो ये ने बताया कि इस इस व्यवस्था में यह शरीर में यह में या इस व्यवस्था यह जीवात्मा तो कितने ही कितने ही जन्मों से आता है एक जन्म से नहीं कितने जन्मों से आता है। और कितने जन्मों से आ करके इसको देखता है इसमें विचरण करता है और फिर विदा हो जाता है लेकिन इस जीवात्मा को जिस मुकाम की जरूरत है जिस मार्ग की जरूरत है उस उसको ये द्वार मिलता नहीं उस द्वार के लिए ही सुमरन ध्यान साधन ये ध्यान जो साधन है वो उस द्वार के लिए है। वो उस द्वार के लिए सुमरन साधन है। क्योंकि सुमरन साधन से तुम्हें जो अनुभव होता है या गुरुजनों ने जो अनुभव किया है वो इस तुम्हारी व्यवस्था से कहीं अनंत गुना अलग व्यवस्था अलग द्वार है। उसके चिंतन के बिना उसके मनन के बिना उसके अभ्यास के बिना ये हमारी यात्रा जगत में हम जरूर समझते हैं कि मेरी यात्रा पूरी हो रही है लेकिन ये जगत में यात्रा अधूरी रहती ये पूरी नहीं होती उसको अधूरी यात्रा मान जाती शरीर की यात्रा तो पूरी हुई लेकिन इस जीव की यात्रा अधूरी इसलिए इस जीव की यात्रा के लिए गुरुजनों ने संतों ने उस आध्यात्म का मार्ग बताया लेकिन कहने में और सुनने में आध्यात्म का जन्म कहाँ से होगा कहने और सुनने में आध्यात्म का जन्म कहाँ से होगा उसका कोई भी परिचय इस जीव को इस जन्म में कैसे मिले इस जीव को किसी जन्म में उसके परिचय के लिए एक अवस्था चाहिए उस अवस्था के लिए या तो कोई द्वार चाहिए कोई विधि चाहिए और कोई विधान चाहिए है ना तो जगत के लिए तो द्वार दिखाई पड़ता है लेकिन उसके लिए द्वार कहां से दिखेगा क्योंकि उसका द्वार बाहर की तरफ नहीं खुलता है उसका द्वार अंदर की तरफ खुलता है। कोई व्यक्ति साधन करने की प्रबल जिसको इच्छा है जो मुमुख छुकाते है तो मुमुक्ष पुरुष ही साधन करके उस द्वार का परिचय प्राप्त करते हैं तब ये जीव जो है उस मुकाम की यात्रा करती है अब बाकी तो शरीर की यात्रा है। हम कहीं चले जाएं जगत के पहाड़ में चले जाएं नदी में चले जाएं किसी दुनिया में चले जाएं ये जीव की सब शरीर की यात्रा है हमने तो बांट रखा है ना और बहुत ज्यादा मैंने कहीं फर्क नहीं देखा मन की व्यवस्था की कहीं फर्क मैंने नहीं देखा मैं यूके भी गया अमेरिका भी गया कनाडा भी गया सार इन जगहों पर गया मन की व्यवस्था सेम ही है जो भारत भूमि में वो है और इसी भूमि में है और किसी भी भूमि है क्योंकि ये जो व्यवस्था है वो मनुष्य की मन की व्यवस्था है इसलिए वो सब जगह बराबर है वो ज्यादा अंतर हाँ जहां पर किसी सदगुरु के मुकाम का कोई मार्ग है वहां व्यवस्था बदले नहीं तो बदलती नहीं कहते हैं एक, एक गांव था गांव जंगल के किनारे गांव था तो वहां जो लोग रहते थे जैसे एक हफ्ते का आपका काम है ना क्योंकि सबके जीवन व्यवस्था बनी हुई थी शहर में रहता है गांव में रहता है कहीं भी रहता है उसने अपनी जीवन व्यवस्था को बना रखा तो उनका काम था दिन दिन दिन निकलता जंगल में जाते लकड़ी काट एक दिन लकड़ी काट के लाते दूसरे दिन उस बैलगाड़ी में लकड़ी को रखते और अपने गांव से दूर गांव जाते एक दिन लकड़ी काटने में गया दूसरे दिन लकड़ी ले जाने में गया उस दिन लकड़ी बेचने में गया एक दिन वो वापस आते लकड़ी को बेच कर कितना दिन गया उसके चार, चार दिन गया। एक दिन घर में आराम कर दूसरे दिन फिर लग ये उनकी जीवन व्यवस्था थी एक बार समय बदला वहां पर कोई मिनिस्टर आया और उसने कहा कि ए इस जगह पर सड़कें बनेंगी ट्रेनें आएंगी गाड़ियां चलेंगी सब कुछ होगा और बन गया धीरे धीरे अब जो है जब सुविधा हो गई तो वो जो आदमी कई समय जो बटा हुआ था अब वो दिन भर में जाता था वो तो आधा ही घंटे में लकड़ी लेकर चला जाता गाड़ी से अब वो कहता है ये बाकी जो समय का क्या होगा मेरा तो ए, ये चार दिन तो बटा हुआ था ये तो अब खाली हो गया है अब तो आधा ही घंटा में पहुंच जाता हूँ एक घंटा बेच के उसी दिन आ जाता हूं ये उ क्या, क्या होगा कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन क्या है आप जिसको परिभाषित करते हो कि मेरा जीवन ये है कोई जरूरी नहीं वही परिभाषा ठीक है समझे कि नहीं आप जीवन को परिभाषित जो करते हो कि मेरा ये जीवन है कोई जरूरी नहीं कि वही परिभाषा सबके लिए लागू सबने अपने जीवन को परिभाषित कर रखा है और ऐसा नहीं है कि वो संतुष्ट नहीं है वो अपने जीवन को जिस ढंग से परिभाषित किया है उसमें वो संतुष्ट है आप अपने जीवन को जिस ढंग से परिभाषित किए आप अपने, अपने जीवन से संतुष्ट हो ये असंतुष्टि कब लगती है जानते हैं? असंतुष्टि जब लगती है जब आपको लगता है कि ये व्यवस्था को बदलना है समझे असंतुष्टि कब होती है जिस दिन आपको लगता है कि ये व्यवस्था को बदलो तब लगता है वो अच्छा नहीं था ये अच्छा है। कुछ दिन बाद ये अच्छा नहीं लगता है वो अच्छा लगता है कुछ दिन बाद वो अच्छा नहीं लगता है वो अच्छा लगता है जगत एक एक सर्किल की तरह है व्यवस्था ये क्या है मनुष्य की व्यवस्था की सर्किल है इससे आगे का तो किसी को पता क्योंकि इससे आगे का कोई विधान नहीं है इससे आगे का विधान आपके पास है ही नहीं इसलिए इससे आगे का कोई पता होता नहीं कबीर साहब कहते कौन कौन कहे संदेश संदेश उस देश का कहेगा आकर क्योंकि यहाँ का तो किसी को पता नहीं उस देश उस भूमिका का संदेश का किसी को पता नहीं तो उस भूमिका का संदेश का कोई गुरुजनों को पता है वो तुम्हारे जीवन में वो उस द्वार को खोलता खोलते इसीलिए मैंने कहा ना ये तो व्यवस्था है और गुरु जो बताता है वो अवस्था है जीव वो जीव की अवस्था है, वो व्यवस्था नहीं क्योंकि जीव जब शरीर में आता है तब उसको व्यवस्था की जरूरत है जीव जब अपनी अवस्था पर रहता है वहाँ उसकी व्यवस्था की जरूरत नहीं है तो ये, ये जीवन मार्ग हमारा जीवन मार्ग जब तक वो अवस्था जीव के लिए वो अवस्था का द्वार नहीं खुलता है तब तक ये व्यवस्था में कभी हम दुखी होते हैं कभी सुखी होते हैं कभी संतुष्ट होते हैं और कभी असंतुष्ट हो जाते हैं और पूरे जीवन व्यवस्था ऐसे चलती रहती है कभी न चिंतन न कभी मनन और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत मन में बहुत उतार चढ़ाव आता है इस व्यवस्था नहीं थेर नहीं रह सकता मन को थिर करने की व्यवस्था नहीं सागर में कोई नाव यदि है समुद्र में तो नाव कभी थिर नहीं होती वो हिलती ही रहेगी समझेगी नहीं समुद्र में नाव कभी भी स्थिर नहीं होगी वो हिलती ही रहेगी जब तक समुद्र में नाव है वो हिलती रहे हिलना ही उसका काम, काम सा, साहब कहते हैं जीव जब जब संसार में आएगा वो हिलता ही रहेगा वो स्थिर हो सकता नहीं, नहीं क्यों नहीं। क्योंकि संसार का नाम ही है संसारती संसारा संसार क्या है जो खिसकता है सरकता है जो गतिमान है उसको संसार का है। तो जीव जो है संसार में आता है तो वो गतिमान होता है संसार से जब मुक्त होता है तो वो गतिमान नहीं होता है वो होता है। उस होने का इस जगत में एक गुरु गुरु देने के लिए आए और गुरु क्या देंगे बाकी तो तो तुम गुरु से ज्यादा तो तुम ही जानते हो <laughs> बाकी संसार की व्यवस्था तो आप ज्यादा जानते है <laughs> तो ये कृपा की और इसीलिए कहा जाता है कि कबीर का वचन पकड़े तन थिर मन थिर बचन से हमारे जीवन में थिरता कब आती स्थिरता कब आते जब तन मन बचन सुरत में नहीं तो ये अनंत जन्म अभी जननम पुनरअि मरणम पुनरअि जननी जठरी सैन्य फिर से आना फिर से जाना फिर से, जाना, फिर से यात्रा बंद नहीं होती हमें हमें क्या हमें पता नहीं चलता है कि हम आज ही आए हैं कि कितनों को पीछे छोड़ के कितने को पीछे छोड़ के आए हैं ये पता चलता नहीं ये तो उनके अनुभव से हमें पता चलता है वो जो अनुभवी पुरुषों ने अपने अनुभव अपनी बाणी में अपने वचन में लिखा है उस अनुभव से पता चलता है। यदि उस अनुभव का द्वार आप तक आता है जिज्ञास तक आता है तो शायद उसे भी वो द्वार मिल जाए लेकिन ये वो अनुभव यदि आपके द्वार तक नहीं आया तो ये कभी होने वाला नहीं तो ये इस संसार को संसार में रहकर संसार को देखना पड़ता है और संसार रह कर ही संसार को नहीं देख पाए तो ये देखना तो अधूरा है जो हम देख रहे हैं वो अधूरा है कहते हैं एक पक्ष को देखते हैं संसार का वो एक पक्ष है दूसरा पक्ष का तो पता नहीं कि दूसरा पक्ष क्या है एक ये, ये जन्म और मृत्यु का पक्ष है जिस संसार में हम जन्म होता है उसको देखते हैं और मृत्यु होती है उसको देखते हैं और जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है इसको कोई जानता नहीं इसको कोई जानता नहीं तो जन्म को देखा है ये यात्रा देखी है एक दिन हमारे पूर्वज गुजर गए हमने उसको देखा लेकिन पूर्वज के गुजरने और जन्म के बीच क्या विधान है इसका पता नहीं है तो ये ये महापुरुषों ने ये अपने दिव्य ध्यान से देखा है क्योंकि आंखों से देख सकते हैं वो जगत ही दिखता है उसकी सीमा है आंख को देख सकने की सीमा है आंख को जब तक जिस जिस विधान और अवस्था से देखते हैं उसकी सीमा है वहां जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा दिखाई पड़ती उससे आगे का दिखाई नहीं पड़ता उससे आगे का देखता है तो कोई ध्यान की दिव्य दृष्टि से ही देखता ध्यान की दिव्य दृष्टि नहीं है तो व्यवस्था के अलावा कुछ दिखता नहीं व्यवस्था ही दिखता और इसी व्यवस्था के लिए हम बेचैन रहते हैं बेचैन तो रहते हैं, बस हाँ संतुष्ट है, पूरी जीवन यात्रा असंतुष्ट है कोई संतुष्ट नहीं कोई भारत से आकर तुम संतुष्ट हो मैं नहीं मानता कि तुम संतुष्ट हो तुम्हे भी लगता है अभी कुछ और बाकी है जो हो जाए लगता है ना कुछ और बाकी है जो होने हो, हो को हो, तो पूरी दुनिया पूरी दुनिया असंतुष्ट है मैं की मैं जहां जहां देखा एक मानसिकता का हमने अध्ययन किया मैंने लगता है है है कि कि पूरी दुनिया संतुष्ट है। उस उसका भाव जरूर रहा है कि मैं वहां जाकर संतुष्ट हो जाऊंगा लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं <laughs> कहीं संतुष्टि नहीं है मैंने जो आपको कथा सुनाई ना वो गाँव के व्यक्ति का वो ठीक दशा यही ठीक दशा <laughs> यही है संतुष्टि किसी को नहीं है क्योंकि संतुष्टि का आधार है स्थिति क्योंकि स्थिति की किसी को झलक मिले तो उसके जीवन में संतुष्टि आती स्थिति की झलक नहीं है इसलिए संतुष्टि नहीं है, है, है। संतुष्टि होती है नहीं इसलिए कहते हैं कोई संत विवेकी संत विवेकी के जीवन में ही संतुष्टि आती संत विवेकी नहीं है उनके जी, उनको कभी आप संतुष्ट नहीं कर सकते ऐसा नहीं सोचने है कि वृद्ध आदमी संतुष्ट होता वृद्ध आदमी में संतुष्टि नहीं होती ज्ञान विधान यदि उसके पास है तो संतुष्टि और ज्ञान विधान नहीं है तो संतुष्टि नहीं आती इसीलिए कहते हैं रीते ज्ञानान न मुक्ति रिति ज्ञानान न मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति कभी भी मनुष्य के जीवन में घटता नहीं मनुष्य के जीवन में ज्ञान का उदय होता है और तभी वह मुक्ति का अवस्था घटती है ऐसा तो ये गुरुजनों ने हमारे जीवन के लिए ये संदेश दिया लेकिन कहते हैं बहुत जल्दी ये जीव संसार में चेतता नहीं, नहीं चेतता क्योंकि क्यों नहीं चेतता है क्योंकि इस संसार का जो आकर्षण है वो आकर्षण इसकी जो चेतना है उस चेतना को ढक देती है समझ चेतना उसकी ढक जाती तो जब चेतना ढक जाती है तो ये भूल जाता भी है कि मेरे लिए कोई द्वार है वो तो चेतना ढक गई संत अपनी चेतना को संसार में ढकने नहीं देते संसार के आवरण यदि चेतना को ढक गई तो और उसमें और आप में हम में सब बराबर है कोई फर्क नहीं वो चेतना ढकती नहीं है उनकी इसके लिए वो सचेतन रहते उसकी चेतना ढकती नहीं है उसकी चेतना को संसार का आवरण कवर नहीं कर पाती इसलिए वो आगे देख आगे देख लेते हैं और बाकी जो सामान्य जन है उसकी चेतना को यह आवरण ढक देती है इसीलिए वो उतना ही दिखाई पड़ता है उसको उससे ज़्यादा दिखता नहीं तो ये चेतना चेतना का आवरन, चेतना का के बीच में जो आवरण आता है इसलिए ये बहुत बड़ा एक सिद्धांत गुरुजनों ने इस जगत में हमें दिया है ये तो चिंतन मनन करता है जीव, जगर, मेरा जीवन, मेरी मेरी व्यवस्था, अवस्था, सब का कोई चिंतन मनन करता है, तो उसके अंदर एक थोड़ी सी जिज्ञासा का जन्म हो जैसे खेत में पड़ा हुआ बीज किसान बीज डाल देता है खेत में उस भी, उस उस बीज में जब अंकुरण होता है तो वो फटता है उसमें कंपन होता है कंपन होने के से अंकुर बीज फट जाता है फटने से ही उसमें शक्ति पैदा हो जाती है ऐसे ही इस मनुष्य की चेतना में भी जब कोई शब्द का कंपन होता है तब उसकी चेतना उस ओर जाती है जिस ओर इस आवरण से पार कर रास्ता है नहीं तो ये चेतना फटती नहीं चेतना तो ढकी हुई चेतना ढकी होती तो वो अंकुरित जो विध है फिर अपनी शक्ति को प्रकट कर देती तो चेतना जब अंकुरित होती है संत की चेतना जब अंकुरित होती है तब तो वो आवरण को से बाहर निकलती तो नहीं तो आवरण बहुत मजबूत है इस जगत का आवरण बहुत मजबूत है वो चेतना को बाहर नहीं निकलने देती बड़ो सदगुरु कभी